विचार विचार था मान खंड के ऊपर न्याय और वैशेषिक दर्शन में जैसे माना जा रहा है पंचेपा भाष मून रूपेण अपने कह दिया लेकिन प्रशिश भाष्य वैशेषिक दर्शन में जैसे हेतु का आभास होता है तो हेतु आभास का हेतु हेतु हाँ आभाष कहते प्रतिज्ञा का भी आभा हो सकता हैतु का क्यों प्रतिज्ञा व्यक्ति की जा रही है प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा ये तो थे थे। जे सत है, कोई बात नहीं भी हुआ कर सकते और इतना ही नहीं जो उदाहरण दिया एक जगह उदाहरण दिया तो, में आत्म दिया। ना? नित्या, तो दिया। अरे आत्मा तो कहा है दृष्टान क्या है दृष्टानते है। हैं आवास केवल पांच हेतु का आवास पांच आवासी नहीं मानना बल्कि दृष्टान्त आभा में मानना चाहिए जो निदर्शन शब्द प्रयोग किया निदर्शन को क्या बोलते हैं वो निदर्शन है और आपका प्रतिज्ञा भी है और प्रतिज्ञा जो उन्होंने जो लिया कुल पांच प्रकार का माना प्रतिज्ञा और निदर्शन आभास में कुल ग्यारह प्रकार माना जो तो छह साधन निदर्शन आभास है और पांच उनमें जो गिनाया जो पंच प्रतिक्रियात्व भाषों का नाम जो उन्होंने यहां पंच प्रतिक्रिय भाष इतने वह अप्रत्यक्ष विरोधी है अनुमान विरोधी आगम विरोधी स्वशास्त्र विरोधी और जो है स्वचन विरोधी इस तरह से पांच प्रतिज्ञा भाष होते हैं और निदर्शन में अनवय दृष्टांत साधन निदर्शन आभाष छह प्रकार के तथा लिंगा सिद्ध अनुमया सिद्ध उभया सिद्ध और विपरीतानुगत छह प्रकार के दृष्टांत भाष है और भी साधारण दृष्टांत अन और पांच प्रकार का में उसे नाम लिया लिंग व्यावृत कहेंगे अनुमेत उभयीत नहीं है न्याय दर्शन और पंचावयों के मामले में न्याय और वैश्विक दर्शन ने पांच पांचवयों को मान लिया है सांख्य दर्शन में तीन ही माना प्रतिज्ञा हेतु और दुष्टांत भाकर विमानसक और भाट विमानसक तो वेदांत आदित्य को मानते हैं अथवा अथवाय को मानते हैं प्रतिज्ञा हेतु है को मानेंगे अथवा उदाहरण उपनय निगम को मानेंगे तो बौद्ध दर्शन वाले कद नहीं दो ही होगा उदाहरण और उपनय उपनय उसे काम चलेगा और कुछ बौद्ध नहीं केवल हेतु से काम चलेगा हेतु बोल दो काम चलेगा मान बुद्धिमान हो हेतु से सब कुछ ग्रहण कर लेगा तीक्षण बुद्धि वाला हो और मुरान मिश्र करके घुए हैं बौद्ध माने मीमांस गांव में उनका कनेक्ट चार की जरूरत है तीन से काम चलेगा नहीं मीमांसा और जैन दर्शन वाले कहते हैं कि कोई नियत नियम नहीं है पांच है कि चार है कि तीन है कि दो है कि एक है अरे जिसकी जैसी बुद्धि है क्योंकि अवय प्रयोग क्यों हो रहे दूसरों को बोध करना अरे दूसरों को बोल कराने के लिए निर्भर होगा दूसरे की बुद्धि के ऊपर है ना दूसरे की बुद्धि ज्यादा तेज है तो एक ही हेतु से काम चल जाएगा वो भी हमारे लिए स्वीकार बोलता है वो दो वाक्य से ही चलेगा वैसे बुद्धि वाला है तो दो से तो प्रयोग करेंगे, तो उससे भी मंद बुद्धि है तीन प्रयोग करेंगे उससे भी मंद बुद्धि वाला है चार प्रयोग कर देंगे बहुत ही मंद बोधी है तो पाँच कर देंगे इसे जैन दर्शन कहता है इसका कोई नियम नहीं है जैसी बुद्धि वाले को हम समझा रहे हैं वहां जितनी जरूरत है उतने अवय का प्रयोग कर लिया जाएगा इसलिए एक भी हो सकता है पांच भी कुछ भी हमारे यहां नियत संख्या अवयों का एक से पांच में कुछ भी हो सकता है एक नियम अब आते इसके बाद में पंचांग के विचार के बाद विशेष तो जो आपको कहा था हमने कालात्या वैश्विक दर्शन में मुख्य रूप तो कह दिया नहीं, अरे तीन हेतु है उन तीन हेतु का तीन प्रकार के आवास तीन में सब अंतर भाव कर दो पांच मानने की जरूरत नहीं तीन ही हेत्तावास तो मानते विपरीत मत तो याद एक न द्वितीय नरुद्धा दिग्धम अलिंगम काश्यपोत भाष्य पृष्ठ छह सौ नंबर पृष्ठ पे एक उन्होंने दिया है करते और कालात्य प्रदिष्ठ तीन ही छता है कालात्प्रदिष्ठ का हमने बताया था आपको मैं लक्षण लिखाऊंगा क्यों उसका नाम कालाष्ट पड़ा कालाती था, निर्दिष्ट पक्ष उपन्ना उपन्यास अना हेतुपन्यास्य काल है हमेशा क्या होता है निर्दिष्ट पक्ष का उपन्यास के अनंतर ही आप हेतु को उपन्यास करेंगे प्रतिज्ञा पहले बोलेंगे ना प्रवतु तो निमान प्रतिज्ञा करेंगे फिर दूमवत हेतु को तो हेतु का कथन करने का काल हो का ना काल शब्द बोलना उसका नाम है का काल मैंने कौन सा लेना है पक्ष के उपन्यास के अंतर हेतु के उपन्यास्य उसका अतिक्रमण हो गया उस काल का अतिक्रमण हो गया इसका नाम अते में मैंने सति सती अप्रम होने पर भी आपने अपदेश किया मैंने उसका व्यवहार कर दिया प्रयोग कर डाला ऐसा जो उसका नाम कारक प्रतिज्ञा आपने जैसे किया उसी समय जैसे आपने प्रतिज्ञा क्या किया वन अनुष्ठा दुष्टान्त हो क्या प्रतिज्ञा किया अनुष्ण एक जैसे अनुष्ठ कहते हो तुरंत तो क्या हो जाता है प्रत्यक्ष दिमाग में आ गए भैया कितने बार तो हाथ जला हमारा भोजन बनाते वो करते हुए अनुष्ठ कैसे हो सकता है तो हेतु प्रयोग है उसे पहले ही आपको प्रत्यक्ष प्रमाण से याद आ गया फिर भी प्रयोग कर रहे हेतु द्रव्यवा कृतत्व कुछ तो प्रयोग कर दिया ऐसा जो है तो है प्रतिज्ञा उपन्यास की अनंतर काल हेतुपन्यास तो काल में ही उस प्रतिज्ञा का अतिक्रम हो गया अत्ये हो चुका निश्चय हो गया आपको प्रमाण से या आगम आ जाने प्रमाण से फिर भी अपदिशत प्रयुज्य फिर भी हेतु का प्रयोग कर रहे हो ऐसा जो हेतु होता है उस हेतु का नाम कालात्यापिष्ट काल का अत्यय करके उपदेश माने प्रयोग करना उपदेश कर देना उसका नाम है हेतु। कालात्या पंच हेत्वाभाष में माना जाए चीन में इसको तो मानना ही पड़ता है अंत में इस प्रकार से प्रमाण और हनुमान खंड का व्याख्यान पूरा होता है उपमान प्रमाण निरूपण सबसे छोटा प्रमाण उपमान प्रमाण होता है, किसको कहते है? कहते है जैसी गाय ग इस प्रकार का अतिदेशवा इसको हम क्या कहेंगे अतिदेशवा कहते हैं इस वाक्य अर्थ स्मरण भी होना चाहिए ना वाक्य सुन, सुन लिया काम चलेगा नहीं गो सदृशो ग यदि सामने पिंड भी आ जाए समझ पाओगे इसी गाना मिल गए सदृश जो गौ सदृष होता है गवय होता है इसलिए यही पिंड है, ऐसा निश्चय कर पाओगे क्या नहीं इसलिए उसका अर्थ स्मरण करना भी बहुत जरूरी है अर्थ स्मरण करना भी जरूरी है ये जब बच्चे भूलते ही कहा जाता है याद करते हुए जाना हजार हजार भेजते हो सामान के लिए बोलते याद करते हुए जाना वो बेचारा बच्चा रास्ते पर बोलेगा पांच रुपए घी लाना है पांच रुपए घी लाना है पांच रुपए घी लाना है जाते जाते जाते जाते किसने पीछे कुछ पूछ रहे तुम्हारे घर पापा है तुम्हारे घर में पापा है तुम्हारे घर पापा है वो जाएगा पांच रुपए घी लाना ऐसे ऐसे मन बुद्धि वाले बच्चे मूर्खों को देख सकते हैं आप <laughs> <laughs> तो इसलिए जो है अर्थ स्मरण बहुत जरूरी है उसके बिना जो है आगे गाड़ी चलती नहीं है तो तो जो जो पिंड पिंड हो गया के जो एक दिखाई दिया इसी का नाम उपमान प्रमाण उस पिंड ज्ञान देखने से फिर आपको उपमिति हो जाएगी यथा दृष्टान गागरिको गो न जानता हुआ भी नगर में रहने वाला नागरिक है नगर में रहने वाला उन्होंने सो नागरिक वो आया और किससे पूछा यथा गहू तथा गवी के वाक्यम कुत आरण्य का आरण्यका। जंगल में जो रहने वाला है जंगल के आसपास में रहने वाला वो नीलगा को जानते हैं गांव में रहने वाले नगर में रहने वाले को क्या पता है कि नीलगा कैसे होता है हम लोगों को पता नहीं था जब हम लोग गाँव गए बहुत साल बाद तब पता चला हमें वहां कोई नीलगा होती है जो घोड़ा और गाय का शंकर दो से पैदा हुआ है गाय। बहुत वर्षों तक हम भी बचपन से हम लोग देखे नहीं थे भाई कि 11-12 साल का था तब पहली बार हमने नील गाय देखा 11-12 साल तो देखा ही नहीं था तब जाके देखा उसे पहले कई बार बचपन में गए गांव बात अलग लेकिन कभी ना इस बारे जानकारी थी न कुछ था और जो है ग्यारहवें बारहवें साल व्यक्त इसलिए उसकी विशेष जिज्ञास होगी वेदांत पढ़े पुस्तक तो। अंग्रेजी में वेदांत सार करके पुस्तक छपी थी स्वामी वो हमने पढ़ा। तो जंगल में अभी होता है शहर में, में पूछने से फायदा क्या हम जब गांव गए तो, तो वहां चर्चा की तो तो दिखाएंगे रात में दिखाएंगे गाँव में जो मामा जी रहते थे, थे वो ले गए रात में ग्यारह बजे ले गए खेती में और वो मचान बनते ना वहां उस पर यहाँ बैठे चुपचाप आवाज नहीं करना है कुछ नहीं करना है और जो लालठन उसको बुझा दिया डेड बुझा तभी आएंगे नहीं तो नहीं आएंगे और फिर आए करीब बारह सौ बारह रहा था तब झुंड के झुमा साठ ने लालठन जलाई फिर आवा ट बजाने लग गया हल्ला गुला करने लगे हमें दिखाने ना। दिखाने ना। ना। ये तब पहली बार फिर फिर उसके बाद कभी देखने इच्छा भी नहीं तो महाराज जी, जी, जी से पढ़ते थे हम लोग बेदान पढ़ते थे तो हम लोग को रात ड्यूटी लग गए दो दो घंटे तीन तीन घंटे आपस अब बांट के चौकीदारी करनी पड़ेगी नीलगा बचाना ही खी तो गेहूँ लगी हुई थी तो हम लोग तीन तीन घंटा बांट के जान लाठी लिए घूमते बाईस बीघा जमीन है सामने शहरा में गए तो जमीन कुछ नहीं है बिल्डिंग मंदिर उन्दिर आस पास देहात में जो उसमें है वहाँ देखा है भयंकर गाय तो तो गांव में देखा था था वो तो वो कुछ नहीं थे छोटे छोटे थे वो यहाँ तो इतने पोड़ी -पोड़ी। गई तो हम लोग जाएंगे तो मार काट दिखाए तो हमको ही ले के से वो जाते। आग और से भाग भाग डंडे दो बार दूसरी बार हमने वहां देखा नहीं मिला उसके बाद यहां तो हर साल दिखाई देते भागते रहते सदर सब्र खूब भागते देते रहते ये नागरिक पुरुष ने जाना किनसे किसी आरणिक पुरुष से जान लिया सु वन सुनके याद रखा जैसा गाय वैसा गवे, जैसा गाय वैसा गवे, ये याद करते करते करते वो याद रखते हुए जंगल चला गया स्मरण, यदा वाक्यर्था गोश्य गोड को देखा तब तदा वाक्यार्थ स्मरण सगृदम उस वाक्यर्थ स्मृति के सहयोग से गो साध विशिष्ट पिंड ज्ञान उपमानी कर गो साध विशिष्ट पिंड ज्ञान जो है उपमित करण है वो उसके मन में उत्पन्न हो गोशिट पिंड ज्ञान उसके अंदर तो क्या करा अयम असो गाच्य यही जो है गवय है, यह है यही गवय पद वाच्य है संज्ञा को संजीव के साथ संबंध प्रती संज्ञा संजी संबंध प्रती का नाम है उपमिति उत्पन्न हो जाता है शैव फलम यही उपमान प्रमाण का फल है इदंतो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष से भी साध्य नहीं है अनुमान के द्वारा घट तो का प्रत्यक्ष हो उसी घट तो ज्ञान रहेगा अन्यत्र ज्ञान हो जाएगा यानी दोनों कोटी में इसलिए नहीं आता न तो प्रत्यक्ष है न तो अनुमान से साध्य है अतएव असाध्य प्रमाण का साधन असाध्य और मा का साधक भी हो रहा है इसलिए किसको प्रमाणांतर मान को एक प्रमाणांतर हम मानते हैं संज्ञा संजी का संबंध ज्ञान होने का नाम ही उपमिति है और गौ सदृशो गवयथा गौ तथा गवयः इस वाक्य का नाम अतिदेश वाक्य अतिदिष्ट का अति अतिदिश्य मानी प्रतिपाद्य प्रतिपाद्य क्या प्रतिपादन करते हो इति अम्यमिदेश जिस वाक्य के द्वारा साधर्म्य का प्रतिपादन किया जाए उस वाक्य का नाम अतिदेश वाक्य होता है अतिदेश मैंने प्रतिपाद्य साधर्म्यम इतिदेश उत्पत्ति है सच इति अतिदेश वाक्य कर्मचार समाज कर अव्युपन्न पदोपेता वाख्यार्थ संजिनी प्रत्यक्ष प्रति विज्ञानम उपमान यह उचित उपमान किसको कहते हैं अव्युत्पन्न पद ऐसा कोई पद है जिसका अर्थ ज्ञान आपको नहीं है है ना नागरिक पुरुष को गवय पद का अर्थ ज्ञान नहीं था अव्युपन्न पद है अव्युत्पन्न पद है उससे उपेत उस युक्त एक वाक्य को किसी और में प्रयोग करके बता दिया क्या वाक्य वो गो वाक्यार्थ गाक्यार्था ऐसे वाक्यार्थ को किस संग पिंड देखा सो पिंडा उस संजी में वह प्रत्यक्ष से ग्रहण करता है केवल प्रत्यक्ष से नहीं प्रतिविज्ञा भी कर लेता है प्रत्यपक्ष प्रतिविज्ञान प्रत्यक्ष पूर्व प्रतिविज्ञान कर लेते देशवाक्य से उसी का नाम उपमान होता है अति उपमान की प्रक्रिया में तीन सीढ़ी है पहला है अधिदेश वाक्य फिर स्मृतियायुक्त हो करके अधिदेश वाक्य अर्थ का स्मरण पिंड दर्शन के अंतर स्मरण किया स्मृति हुई स्मृति के बाद करते याद हो गया उसको याद होने के बाद जंगल गया जंगल में पिंड दर्शन किया पिंड दर्शन के बाद में वाक्यार्थ का स्मरण होता है वो दूसरा कोटी मर और तीसरे में उसमें संज्ञा को संजी में संबंध ग्रहण करना उपमिति गो सदृश पशु विशेष को गवे शब्द से उसने ग्रहण कर लिया पशु विशेष जो है पिंड उसमें गवे शब्द वाच्यत्व गवे शब्द वाच्यत्व ग्रहण कर लिया उसने वो अंतिम है प्रमाण है लेकिन बहुत सारे लोग उपमान खंड को मानते नहीं है उपमान को प्रत्यक्ष से ही साधता से ग्रहण हो जाए प्रतिविज्ञा में भी जैसा आत्मतःता तो है वैसे भी हो जाएगा अलग कोई मानने की जरूरत नहीं है इसमें भी आपने जैसे वहां पदकृति वगैरह पड़े साधारण न केवल जो आपका अतिदेश वाक्य होता है केवल फिर जो है साधारण विशिष्ट भी होता है वो इधर में विशिष्ट भी, भी होता है खड़ग मृगान दिया था ना ऊंट का, का दिया। वैसे और भी दृष्टान दे सकते हैं जैसे किसने आयुर्वेदिक आकार में दिखने वाला जो पौधा है वो विषहरणी है विषहार आप उस पौधे को जानते नहीं मूंग का पौधा को आप जानते गाँव में दे अत सादृशवाक्य पकड़कर जंगल कहें घूम रहे ढूंढ रहे ढूंढ दे ढूंढ मूंग के सदृश पौधा दिखाई जैसे पद यही कहेंगे यही विषाहक है यही जड़ को मिटाने वाला है मूंग के सदृश ये भी अति दिश्वाक बना ना किसने पूछा विषाहक पौधा कैसा होता है तो जानकार आयुर्वेद शास्त्र ने क्या कहा वैद्य ने जो मूंग के पौधे के सदृश होता है शारिवा के पकड़ कर के जंगल गए वहां देखा पौधा वहां उस पौधे में तो शब्द वाचत्वत्व को आपने ग्रहण कर लोगे इधर से लो ये भी एक बन जाता है इस प्रकार तो ही लेना है में, संक्षेप में होता है हवाई शब्द खंड में शब्द प्रमाण निरूपण बहुत महत्वपूर्ण होता है हमेशा शब्द प्रमाण हनुमान और शब्द यही सकल शास्त्रों में अत्यंत मुख्य प्रमाणों में से है प्रत्यक्ष प्रमाण तो सर्वानुभव सिद्ध है उसकी क्या ज्यादा चर्चा करना है, है? सब जानते प्रतिष्ठ प्रमाण क्या होता है गंवार भी जानता है उसको क्या शास्त्र पड़ेगा जरूरी अनुमान के लिए बहुत जरूरी है और शब्द खंड शब्द खंड इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि शब्दों की प्रामान्यता शब्द की प्रामान अर्थगत प्रामाण्यता विशेष रूप बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि एक ही शब्द अनेक अर्थ प्रयोग जाता है ना समस्या है एक शब्द का अनेक अर्थ होता है और किस अर्थ को कहां लेना कैसे लेना क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए ये तो बहुत जरूरी है इसलिए कहते हैं कि शब्द प्रमाण बहुत महत्वपूर्ण होता है आप्तवाक्य तो आप तो शब्द आपक्य शब्द प्रमाण है आप तो किसको कहेंगे आप तस्तु यथा भूत अर्थस वक्ता यथा यथाभूत जो भूत जैसा है वैसा ही बता देना जो भूत जैसा है वैसे ही बता देना उसको कहते हैं यथा आप तो पुरुष है वस्तु भूत का तत्व वस्तु यथाभूत कते भूतम अनिक्रम्य भूत यथात वस्तु जैसा है उसको तो जैसा है वैसा ही बोलना उसको करके ना बोलना उसी का नाम है आप वाक्यम तो और वाक्य क्या है कि आप पुरुष का लक्षण हो आप का मन गया आप पुरुष का लक्षण बन जाए और वाक्य का लक्षण आप तो वाक्य शब्द कहा कते वाक्यम तो आकांक्षोग्यता मता पदा नाम समूह समूह वाक्य कह दिया था न पद समूह वाक्य कैसा पद समूह है ना पद आकांक्षा सन्निधि इन तीन से विशिष्ट जो पद समूह है उसी का नाम वाक्य है अतएव वा, इसलिए गौराशव पुरुषोस्थिति पदानी न वाक्यम गह अश्व पुरुष किसी बोला गाय घोड़ा आदमी हाथी कुत्ता बिल्ली ऐसे नाम गिना ही जा रहा है अरे क्या है ये सब क्या है क्या क्या बोलना चाहते हो सब नाम लिए जा रहे हो और कुछ आगे पीछे बोले करे नाम गिना जा रहे केवल तो वो वाक्य वाक्य नहीं माना जाएगा तो पदा नहीं पद समूह तो है लेकिन न वाक्य हम उसको वाक्य नहीं मान सकते वाक्य का नियम यह होता है कि वाक्य किसको कहेंगे या पर आकांक्षी हो तो अर्थात क्या है वास्तविक तथा प्रिय वाक्य का निश्चित अंत वाला निश्चित अर्थ होना एक अर्थ उसका निश्चय हो अर्थ हो जाएगी एक, एक तो वाक्य जा, जा, जाए का अनेक अर्थ नहीं हो सकता प्रकरण आदि के आधार पर एक ही अर्थ को लिया जाएगा अनेक अर्थ निकलता भी हो तो एक ही अर्थ लिया जाएगा जैसे पुराण आदि में क्या है प्रत्येक वाक्य का दो दो अर्थ जितने भी वाक्य हैं पुराणों में सबका दो अर्थ लेना पड़ता है एक तो कथा दृष्टि कहानी और दूसरा अध्यात्म उसको साधक में कैसे घटेगा वो बातें नारद भक्ति है नारद वाच भक्ति विवाच नारद बाला बोल रही है वो बाला कौन है भक्ति है कथा कथा दृष्टि में हो क्या वो तो? फिर अर्थ बताओ अपने अंदर क्या है वो बाला बाला कौन है नारद कौन है अपने अंदर वो वो हो गया अध्यात्म दृष्टि से उसी वाक्य का दूसरा अर्थ करना लेकिन नहीं जाएगा जब ये अर्थ लेंगे तो वो अर्थ नहीं घटना है वो अर्थ लेंगे तो ये अर्थ नहीं कथा दृष्टि से एक व्याख्या और अध्यात्म दृष्टि दूसरी व्याख्या की जाती है इन एक, बार एक ही अर्थ किया जाएगा दोनों अर्थ एक साथ नहीं हो सकता परसवृद्ध होगा वो बातें बनेगी नहीं कहानी तो इसलिए समझना है कि भाई निश्चित अर्थ एक वाक्य का एक अर्थ निश्चित होना चाहिए अर्थ कहां करोगी ऐसा कार्य शब्द है ना गौ वाच पुरुष बोल दो तो क्या फायदा कोई क्रियावाचक शब्द हो उसका तो अनुय किया जा सकता है अस्थि इतना अंत बोल देता ना तो काम चल जाएगा है ना इतना कहते गौ रस पुरुषो हस्ती अस्थि क्रिया बस्थी क्रिया वाक्य बन गया है इस जगह पर पुरुष भी रहते हैं गौ भी रहता है गौ गो घोड़ा भी है हाथी भी है अमुक है अमुक है अमुख है है है बोल रहे हो ना साथ में एक क्रिया जुड़ जाने से वर्तमान काल में ये सारी चीजें हैं सिद्ध हो जाएगा इसलिए सर्वम वाक्य में सावधान बहुत क्रिया वाक्य व्याकरण महावाष का पतंजलि जी का वाक्य है और कहते कि देखिए कोई भी वाक्य होगा सर्व वाक्य निश्चित अर्थवंत्र तो सावधारण इसको अंग्रेजी ने चोरी किया फिर चोरी आ गई अंग्रेजी चोरी किया और क्या सेंटेंस का लक्षण क्या है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट सेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट सेंस पूर्ण अर्थ युक्त शब्द समूह सुन रहे वाक्यम सावधानी क्रिया यही वक्त समाप्त होते आगे बढ़े वो क्रिया तो से समाप्त तो बिना क्रिया का कोई वाक्य पूर्ण रूप तो दे ही नहीं सकता क्रिया और यह क्रियावाचक न होने से पद समूह तो है वाक्य नहीं कहेंगे क्यों परस्पर आकांक्षा विराहार या परस्पर आकांक्षा योग्यता नहीं है सन्निधि तो है अर्थ तो बोध योग्यता क्रिया के अभाव में नहीं है अतएव परस्पर आकांक्षा भी नहीं रह जाता है आकांक्षा विरात वाची वन सिंच पर क्या है क्रियापद भी है कारक पद भी है अतव आकांक्षा है और यहाँ पर सन्निधि भी है किंतु योग्यता नहीं है क्यों योग्यता नहीं है न ही अग्नि से कहो परस्पर अन्व योग्यता अस्थित अग्नि और का परस्पर अन्वय करने की तृतीय विभक्ति है किसका शेखात्मक क्रिया शेख रूप कार्य प्रति कर्णत्म अग्नि प्रतिपादित शेख रूपा कार्य के प्रति कर्णत्व अग्नि में इस वाक्य के द्वारा प्रतिपादन किया गया नचा अग्नि से के न कार्य करण भाव लक्षण संबंध है अग्नि से की ओर अयोग्य कार्यकर्ण भाव रूपा जो संबंध था अग्नि और शेख का बीच में वह अयोग्य होने से अग्निंचित न वाक्यम अग्न संचित को हम वाक्य नहीं मान सकते धेत और क्या होता है अग्नि से पेड़ों को सींचो और जल से जला दो जल से जला दो जल से कैसे जलाएगा आदमी ये सब जो प्रयोग कोई करता भी है इनको वाक्य नहीं माना जाएगा ये सब वाक्य भाष है एवं एक कई कसा प्रहरे प्रहरे असोच्चारिता इत्यादि पदा नाक्यम एक एक आशा एक एक पद बोल रहा है कब कब बोल रहा है एक एक प्रहर का व्यवधान करके बोल रहा है एक प्रहर मैंने तीन घंटा अब बोला उसने गम फिर तीन घंटे के बाद बोला आ चुप हो गया फिर तीन घंटे के बाद बोला अब तीन शब्द है तीन तीन घंटे में बोला और तो कैसे बा, बाद में जानवे करने वाले कैसे जानवे करेगा उसको सगरे दो तो शाम बोला वो वस्तु तो नहीं कर पाएगा न वाक्य क्योंकि सत्य में परस्पर आकांक्षा सत्य में परस्पर योग्यता पर आकांक्षा है, है लेकिन परस्पर सानिध्य भाव यानी आकांक्षा योग्यता बनती पदा वाक्य जो पद साका युक्त हो ऐसे पद को हम वाक्य मांग ये था ज्योतिष्ट में स्वर्ग का वाक्य है ज्योतिषाम लौकिक में, में कहा पुरुष ने अबे जाओ भाई नदी के तीर में पांच फल वहां रखे हुए हैं लो मौज कर खा लो पी लो क्यों भूखा रहता है वहां चला गया तो आप पुरुष था उसको फल मिल गए खा पी लिया तो आप पुरुष है हमें जब ठग है अपना पेट छोड़ाने के लिए जो भगा दिया मिलेगा बोल के कई बार होता है परेशान कोई करता है भंडारा के महात्मा जरा परेशान करता है क्या करते हैं अब महात्माओं को जो है ना थोड़ा घूम फिर के ना जाना चाहिए थोड़ा सा आप निक्रमा कर लीजिए कर तो निकालना है ना आसान से किसी तरह से इत्यादि पदानी जैसे उन्हें भी ले सकते यथाचित जब वो अविलंब पूर्व उच्चरित हो तो वे भी वाक्य माने जाएंगे अत्र पदानी साकांशानी किंतु फलादीना आधे नाम आधार आकांक्षी तत्व या वाक्य के उदाहरणों में भी पदों को जो परस्पर आकांक्षा नहीं है आपने जो दिया ज्योतिष स्वरूप में जो और आपने कहा दूसरा नदी तेरे पंचफल सं आपने दिया तो दो जो इन वाक्यों में भी पदा साकांक्षा न अत्रापि न पदा साकांक्षा किंक्ष आकांक्षाएं पदों का परस्पर हो सकता अर्थों का परस्पर होता है किंतु जैसे फलादिना आधे या तीर आदि आधार आकांक्षित होता है जैसे फल में क्या है आधे था और तीर में क्या है आधार का आधे राधिक आधार और आधे का परस्पर आकांक्षा होता है फल और नदी का परस्पर कोई आकांक्षा नहीं है फल में जो आधेयता और नदी में जो आधार का नदी तीर में आधारता इसमें आधार और आधे परस्पर आकांक्षा होती है मतलब अर्थ में आकांक्षा हुई पद में कोई आकांक्षा नहीं होती है तिरधि आधार आकांक्षी तत्व अर्थापि साकांक्षा इसलिए पद साकांक्षा न होकर अर्थ ही साकांक्षा है ऐसे माननी चाहिए और वस्तुत विचार कर पर देखो आकांक्षा तो इच्छारूप होती है आकांक्षा क्या विचारे माने विचार करने पर मालूम होता है आकांक्षा है आपके प्रति आकांक्षा थी आकांक्षा तो श्रद्धा भी टूट गई होता बड़ी आकांक्षाएं लेकर आते हैं मैंने आकांक्षाएं लेकर आने का अंदर क्या मन बड़ी बड़ी इच्छाएं लेकर आ हैं बड़ी बड़ी कल्पना लेकर आते हैं और सारी कल्पना आके फ्यूज हो जाता क्या कर एक बार एक महात्मा बड़ा दूर से आया था राजस्थान से वो गंगा गंगा गया गंगानगर दो महात्मा आए उस समझे हम थे और उस दिन अचानक पानी ज्यादा हो गई थी पानी अंदर आ रहा था वो तो पीछे था ना वहां का मकान अंदर और हम अकेले थे आसमान के अंदर जो विद्यार्थी साइडों भी दूर दूर लाने गया था बाहर गया। हम पानी बाहर निकाल रहे थे वो आए वो लोग लग गए पानी निकालने में निकालते निकालते जब स्वामी सांसद से मिलना चाहते थे तो कब तक तो आएंगे वही सोच तो तो एक कोई सेवक होगा कर रहा है काम मैंने कहा थोड़ी देर में आ जाए मैंने काम छोड़ छोड़ जाएगा पानी अंदर घुस जाएगा तो मैं कैसे वही हूँ वो कहीं कहा थोड़ी देर में आ जाएगी चिंता चलो चले बाहर कर बाहर कर पानी तो कर बाहर वार किया फिर बोरी बोरी लगाई सब ठीक ठाक कर दिया फिर हमने हाथ पर पोच लिए फिर हम अंदर आके बैठ गए कुर्सी में फिर आप लोग आइए बैठिए तो वो देख रहे तो कुर्सी में बैठ गया <laughs> तो यही होगा फिर वो, वो उसको बोलता है, यही है। <laughs> एक दूसरे को बोल रहे हम आपकी सीढ़ी वीडी सुने हैं। बहुत बढ़िया आप पढ़ाए हैं ये वो फिर कह रहे हम आपको और चौथ सीढ़ी लेना चले आए थे नहीं तो अच्छा कोई बात रुकिए हाँ बना देंगे हम दे देंगे बने बनाए नहीं है फिर तो रात करीब 12 बजे तक आपस खुश कर रहे थे परेशान थी हो दो क्या हमें क्या सोचा है क्या है महात्मा अभी बड़ा आचार्य सोच रहे थे बड़े मोटे चगड़े होंगे लंबे चौड़े होंगे बहुत बड़े होंगे आवाज भी सुनता होगा बहुत ऊंचा आवाज भारी आवाज है मजा लंबा चगड़ा होगा बहुत बड़े बैठे होंगे गंभीरता पर बैठे होंगे देखते होंगे बड़े पेटो बैठ के देखते है हाँ प्रसाद देते होंगे हाँ हाँ आयो आओ आओ आश्रवाद देते होंगे भाई ये तो पानी उठा <laughs> <laughs> तो अच्छा। जा रहे थोड़ा परेशान थे चाय पिए साथ बैठ गए आपकी सड़क आरोप बड़ा खुशी हुई ये वो फिर उनकी सारी कल्पना ऐसी दो तीन बार घटना एक बार बगीचे में काम कर रहा था घास उट रहा था महात्मा है कौन महात्मा जी चाहिए आपको ये भी तो महात्मा जो नहीं दिख रहा है वस्तु से तो महात्मा दिख रहा हूँ आचार्य जी अच्छा अंदर बैठो बोला बैठे काम पूरा करके फिर आराम से अंदर गया अगर बैठ गया तो देखते रह रा। आचार्य जी बोलते हैं एकदम पिछरा चुट गया क्या हो गया आचार्य होने का मतलब काम नहीं करना चाहिए कुछ भी घास तो कौन से ज्ञान ज्ञान घट घट गया गया क्या ब्रह्म ज्ञानी अहंकार बैठे रहते, है। ताँगार। ताँगार। ताँगार। ताँगार। ताँगार। रहते हैं टाइम गया लाठी ले घूमते रहते पड़े रहते हैं। <laughs> ऐसे थोड़ी पेट हो गए सारे इतने बड़े बड़े काम कर तो कहा पेट होगा सत्यम बोल रहे थी आकांक्षा भी क्योंकि वस्तु विचार करने पर लगता है आकांक्षा इच्छा रूप होती है इसलिए यह होगा आकांक्षा रूप इच्छा चेतन का धर्म है पद का धर्म तो है नहीं न अर्थ का धर्म न पद का धर्म है न अर्थ का धर्म इच्छा उसका कारण तो अर्थ को भी साकांक्ष कहना उचित नहीं है ये विचारे माने विचार भी न साकांक्षा अर्थ को भी साकांक्षा ठीक नहीं है वास्तव में आकांक्षा इच्छात्मक न चेतन धर्म क्योंकि आकांक्षा जो है इच्छा रूप होने के नाते वो तो चेतन का धर्म है न पद का धर्म है न अर्थ का धर्म है तुम कहां से उसको पद में ले आ रहे हो अर्थ में ला रहे हो दोनों ही, ही गलत कर रहे हैं आप ऐसे पूर्व पक्ष ने कहा इसका जवाब जो है सत्यम से देंगे